स्वामी विज्ञानानंद प्रत्यक्ष दर्शियों के संस्मरण एक अवस्म अविस्मरणीय स्मृति स्वामी वे वीरेश्वरानंद राजनीतिक नेता कहते हैं कि धर्म मनुष्य के दुख कष्ट के प्रति उदासीन होता है यह बात सत्य नहीं है महापुरुष कभी भी लोगों के दुख कष्ट के प्रति उदासीन नहीं होते पूज्य विज्ञान महाराज से सुना है कि एक रात को दो बजे स्वामी जी की नींद टूट गई और वे बाहर बरामदे में चहलकदमी करने लगे विज्ञान महाराज ने पूछा स्वामी जी आपको नींद नहीं आ रही है स्वामी जी ने उत्तर दिया देख पेशन, मैं अच्छी तरह सो रहा था अचानक मानो एक धक्का लगा और नींद टूट गई मुझे लगता है कि किसी जगह एक दुर्घटना हुई है और उससे बहुत लोगों को कष्ट हुआ है विज्ञान महाराज ने हम लोगों से कहा स्वामी जी की यह बात सुनकर मैंने सोचा कहीं कोई दुर्घटना हो और स्वामी जी की नींद टूट जाए क्या यह संभव है यह सोचकर मन ही मन थोड़ी हंसी आई लेकिन आश्चर्य दूसरे दिन समाचार पत्र में देखा ठीक उसी समय फिजी के निकट किसी एक द्वीप में ज्वालामुखी के फटने से बहुत से लोग मर गए थे एक खबर पढ़कर मैं अवाक हो गया देखा स्वामी जी का स्नायुतंत्रमोग्राफ पृथ्वी के भीतर के कंपन को नापने वाला यंत्र से भी मोर रिस्पॉन्सिव टू जुमन मेजरी मनुष्य के दुख कष्ट के प्रति अधिक संवेदनशील था इसी से पता चलता है कि धार्मिक व्यक्ति कभी भी मानव के दुख कष्ट के प्रति उदासीन नहीं हो सकते हृदय के विशाल होने पर अधिक सहना पड़ता है मानव में भगवान को देखने पर उदासीन नहीं रहा जा सकता उद्बोधन